देवी भागवत नवम सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच ब्रह्मा जी बोले मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ का कान के लिए सुखप्रद वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे वही वृंदावन में रास मंडल था उसी समय उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था कल्प वृक्ष की तुलना करने वाला यह कवच परम गोपनीय है जिन्हें किसी ने नहीं सुना है वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित है इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके ब्रह्मण बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे अतः उन्हें कविंद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। गौतम, शाक्तायन, दक्ष और इन कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया साता तप संवर्त वशिष्ठ पराशर याज्ञवल्क ऋष्य सिंह भारद्वाज आस्तिक देवल जैगी सभ्य और जजाति ने इस कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था इसी से सर्वत्र उनका सम्मान होने लगा दीप्रेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं स्वयं बृहति छंद है माता शारदा अधिष्ठात्री देवी है अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है रिम सिंह ने भगवती सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करे श्रीमयी देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करें, ओम ह्रीम भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करे ओ ह्रीं भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करे ऐं ह्रीं स्वरूपणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करे ओम ह्रीम विद्या की अधिष्ठात्री देवी होठ की रक्षा करे ओम श्री ह्री भगवती ब्राह्मी दंतपत्ति पंक्ति की निरंतर रक्षा करे ऐं यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करें ओम श्री भ्रीं मेरे गले की तथा श्री मेरे कवचों की कंधों की सदा रक्षा करे विद्या के ऋष्ठात्री देवी ओम भ्री स्वरूपिणी सरस्वती सदा वक्षस्थल की रक्षा करे विद्याधिस्वरूपा ओं भ्रीं मयी देवी मेरी नाभि की रक्षा करे ओम भ्री क्लिम स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करे ओम स्वस्वरूपिणी भगवती सर्व वर्णात्मिका दोनों पैरों को सुरक्षित रखे ओम वाघ अभिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करे सबकी जीव के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपनी देवी अग्निकोण में रक्षा करे ओम ऐं श्री श्री क्लीं सरस्वत्यय बुध जनन्य स्वाहा इसको मंत्रराज कहते हैं यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे ऐंग श्री श्री यह तिरक्षर कोण में सदा रक्षा करे जीवा के अग्र भाग पर रहने वाली ओम ऐ स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वाम्बिका वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करें गद्य में निवास करने वाली ओम ऐंग श्री श्री क्ली मयी देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐंग स्वरूपिणी देवी ईशान कोण में सदा रक्षा करें ओम ह्रीं स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करें पुस्तक में निवास करने वाली ह्री स्वरूपिणी देवी मेरी निम्नभाग की रक्षा करें ओम स्वस्वरूपणी ग्रंथ भी देवी सब ओर से मेरी रक्षा करें